ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थाधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के द्वितीय वर्णक के पूर्वपक्षी वृत्तिकार के मत का निराकरण करके भगवान भाष्यकार प्राभाकर के द्वारा उक्त अर्थ का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं यदपि केचित आहु इत्यादि से प्रभाकर अनुयायियों का मानना है कि समस्त प्रवृत्ति निवृत्ति और प्रवृत्ति निवृत्ति का साधन कार्य तथा उसके शेष को ही बताता है अंगों को ही बताता है उसे छोड़कर के स्वतंत्र सिद्ध वस्तु को बताना किसी भी वेद भाग का प्रयोजन नहीं है उद्देश्य नहीं है का मतलब संपूर्ण वेद कार्य परख है ऐसा प्रभा करके अनुयायियों का मानना है इसका निराकरण करते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा तषद से पुरुष से अनन्या शेषत्वात् सूत्र रूप से उत्तर दिया कि जो लौकिक प्रमाण से अगम्य और उपनिषद मात्र से गम्य पुरुष हैं निरूपाधिक आत्मस्वरूप वह अन्य नहीं है और उपनिषद मात्र से गम्य है और उपनिषद वेद है इसलिए वेदों का उप जो भाग वह न तो प्रवृत्ति न तो निवृत्ति न कार्य न कार्यांग अपितु इन सबसे विलक्षण जो स्वतंत्र सिद्ध वस्तु है ब्रह्म कहो आत्मा कहो उसका प्रतिपादक है और ब्रह्म यह अर्थ उपनिषद उपनिषदात्मक भाग का निकलेगा इसलिए यह कहना कि संपूर्ण वेद कार्य परख ही है या कार्य अन्वित वस्तु परक ही है ये गलत है इस अभिप्राय से भास्कर भगवान ने कहा तन्न तत् यानी संपूर्ण वेद का कार्य परत्व न यानि संभव नहीं है क्यों तो कहते इसलिए कि जो उपनिषद पुरुष है ब्रह्म है उपनिषद मात्र से प्रतिपाद्यमान वह किसी का भी अंग नहीं है यानि स्वतंत्र सिद्ध वस्तु ब्रह्म परक उपनिषदात्मक वेद भाग होने से संपूर्ण वेद कार्य परक ही है ये कहना गलत है यहां पर कहा गया ये जो सूत्रात्मक हेतु है इसी का विवरण किया जा रहा है यो असो इत्यादि से इसके लिए पांच हेतुओं का विकल्प करके पूछा जा रहा है कि आप आत्मा को कहो या ब्रह्म को कहो वेद प्रतिपाद्य क्यों नहीं मानते हो प्रभाकर के अनुयायी से सिद्धांती पूछ रहे हैं पांच हेतुओं में से कौन सा हेतु दिख रहा है जो ये सिद्ध करे कि आत्मा उपनिषदात्मक वेद से प्रतिपाद्य नहीं होगा इसलिए संपूर्ण वेद कार्यपरक होगा संपूर्ण वेद को कार्यपरक सिद्ध करने के लिए उपनिषद आत्म प्रतिपादक नहीं है यह दिखाना पड़ेगा और उपनिषदे भी या तो कर्म या कर्मांग को बताने वाली है ये दिखाना पड़ेगा तब तो संपूर्ण वेद में कार्य पर जो प्रतिज्ञा है प्रभाकर अनुयायियों की सिद्ध हो पाएगी इसके लिए पांच हेतु करके पूछा जा रहा है किंच इत्यादि से यो यो असो इत्यादि के अवतरण में टीकाकार किंच इत्यादि से पांच विकल्प करते हैं। नास्तित्वात विकर्ता ब्रणस्वेद कार्यपर एक विकल्प। दूसरा है उतह तस्य अभावात। तीसरा हा, हा, तस्य तभा तो वेदातेसु अभानात और चौथा है तीसरा है अथवा कार्यशेष चौथा है किंवा लोक और पांचवा है अहोस्वित मनाधा प्रतिज्ञा एक प्रभाकर अनुयायों की कृष्ण वेद से कार्यपरकम ये प्रतिज्ञा वाक्य है प्रभाकर के अनुयायियों की जो ये प्रतिज्ञा है कृष्ण वेद कार्य परक है संपूर्ण वेद कार्य या कार्यान्वित अर्थ को ही बताएगा ये जो प्रतिज्ञा है इस प्रतिज्ञा के साधक पांच हेतुओं में से कौन सा हेतु है पांच हेतु विषयक विकल्प है ये क्या आप ये मानते हो कि ब्रह्म नाम की वस्तु है ही नहीं इसलिए वेद कार्य परक ही है पहला ब्रह्म नाम की कोई वस्तु न होने पर न तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से गम्य होगी हई नहीं तो और न तो उसके लिए वेद प्रमाण की आवश्यकता है जैसे वंध्यापुत्र के लिए न प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों की अपेक्षा है न वेद की अपेक्षा है क्योंकि वो है ही नहीं ऐसे क्या आप ये मानना चाहते हो कि ब्रह्म ही नहीं आकाश पुष्प के तरह अलीक है इसलिए कर्म और कर्मफल तथा तो कर्म का साधन यही सब संसार ही संसार है संसारातीत असंसारी ब्रह्म वस्तु है ही नहीं इसलिए संपूर्ण वेद कार्यपरक है ये मानना चाहते हो क्या ये प्रथम हेतु पूछा अथवा द्वितीय हेतु के कारण ये प्रतिज्ञा कर रहे हो क्या कृष्ण वेद कार्य परक है ये प्रतिज्ञा ये द्वितीय हेतु है उत वेदाते वेदातेषु तस् अभा वेदातेषु यानी तस्य यानी आत्मन कहो ब्रह्मण कहो अभानात तो उपनिषदों से आत्म भान न होने से उपनिषदों से ब्रह्म का प्रतिपादन न होने से हम आप ये कहना चाहते हो क्या कि संपूर्ण वेद कार्य परक है ये दूसरा हेतु हुआ तीसरा हेतु संपूर्ण वेद के कार्य परत्व में पूछा जा रहा है अथवा कार्य शेषत्वात् अथवा ये मानना है आपका कि उपनिषदों में ब्रह्म भान तो हो रहा है लेकिन वह स्वतंत्र सिद्ध वस्तु के रूप में नहीं अपितु उपासना कार्य शेष बन करके कार्यांग बन करके उपासना का कर्म कारक बन करके ये ज्ञात हो रहा है ब्रह्म ऐसा मानना है क्या आपको इसलिए कार्य परक है ब्रह्म संपूर्ण वेद तो कार्य शेषत्वात् ये तीसरा हेतु चौथा किम्वा लोक सिद्धत्वात तो ये जो ब्रह्म है, वह लोक सिद्ध हैं यानी लौकिक प्रमाण से गम्य हैं हाँ तो लौकिक प्रमाण गम्य होने से अहम इत्याकारक अनुभव से गम्य होने से अहम प्रत्यय का विषय होने से अहम प्रत्यय है अहम इत्याकारक अनुभव उसका विषय होने से और अहम अनुभव है लोकिक। और इस लौकिक अहम अनुभव से ही सिद्ध आत्मवस्तु होने के कारण उसे वेद प्रतिपाद्य मानने की आवश्यकता नहीं है इसलिए संपूर्ण वेद को कार्य कार्यपरक मानना चाहते हो क्या ये चौथा हेतु और पांचवा मानांतर विरोधात्व अथवा ये मानना चाहते हो कि ब्रह्म को वेद प्रतिपाद्य मानेंगे यदि तो प्रमाणांतर का विरोध होगा इसलिए संपूर्ण वेद को कार्य परखी ही मान करके ब्रह्म को वेद प्रतिपाद्य नहीं मान रहा है पंचम हेतु होगा तो इन पांच में से पहले जो तीन हेतु है ब्रह्मण नास्तित्व एवं कृष्ण वेद से कार्य परत्व ये प्रथम हेतु नास्ति ब्रह्मण नास्तित्व दूसरा हेतु है ब्रह्म क्या था कि अभानात् ब्रह्मण और तीसरा ब्राह्म कार्य से सत्वात ये जो तीन हेतु है इन तीन हेतुओं में से किसी न किसी हेतु को लेकर के यदि संपूर्ण वेद को कार्य पर सिद्ध करना चाहेंगे प्रभाकर के अनुयायी तो इन तीनों हेतुओं का एक साथ खंडन किया जा रहा इन तीन हेतुओं में से किसी भी हेतु से संपूर्ण वेद का कार्य परत्व सिद्ध नहीं हो सकता ये बताया जा रहा है यो असो इत्यादि से इसलिए टीका में टीकाकार लिखते हैं कि तत्र आद्यम पक्ष त्रयम निराचे निराचे का अर्थ है निराकरण करता है तो आद्यम पक्षत्रयम यानी शुरु वाले जो तीन हेतु हैं ब्रह्मण नास्तित्वात वेदांतेश ब्रह्मण अभानात, अथवा ब्रह्मण कार्य शेषत्वात्थ इन तीन हेतुओं का निराकरण करते हुए ये बताया जा रहा है कि इन तीन हेतुओं में से किसी भी हेतु से संपूर्ण वेद के कार्य परत्व की सिद्धि नहीं होती तो भाष्य में देखिए यो असो एव अधिगतः पुरुषो असंसारी ब्रह्म उत्प्यादी चतुर्विधद्रव्यलक्षण स्वकरणस्थ अशेष नसो नास्गम्यते शक्य वदि <coughs> तो कहते हैं कि यो असो एव असौपनिषदिगत पुरुष असंसारी तो एव अधिगतः अधिगत, तो एव अधिगत केवल उपनिषद प्रमाण से ही अधिगत होने वाला अवगत होने वाला उपनिषद को छोड़ करके अन्य प्रत्यक्षादि प्रमाण से अगम्य ये एवकार बता रहा केवल उपनिषद प्रमाण गम्य और प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से अगम्य ये एवकार का अर्थ निकलेगा जो यह पुरुष है असंसारी आत्मा ब्रह्म वह चार प्रकार का जो कर्मफल होता है उत्पाद्य विकार्य आप्य संस्कार्य। इन चार प्रकार के कर्मफलों से विलक्षण है ब्रह्म इसे कहते हैं कि उत्पाद्यादि चतुर्विध द्रव्य विलक्षण और स्व प्रकरणस्थ तो स्व प्रकरणस्थ का मतलब स्व शब्द से लेना ब्रह्म को स्वप्रकरण है ब्रह्म प्रकरण ज्ञान कांड उप वेदांत स्व प्रकरण हुआ और उस स्व प्रकरण में या ज्ञान कांड में परम तात्पर्य विषयतया अवगम्यमान मान उसे कहा जाता है स्व प्रकरणस्थ वह अनन्य अन्य शेष है यानी अन्य प्रकरणस्थ जो कर्म है कार्य है कर्म कांड का विषय उसका शेष नहीं है कर्मशेष नहीं है अपितु स्वतंत्र सिद्ध वस्तु के रूप में उपनिषदों से अवगम्य मान है जो पुरुष असौ उस पुरुष को नसो नास्ती यानी असौ नास्ती न शक्य तो प्रथम जो विकल्प था न कि ब्रह्मनो ब्रह्मणों नास्ति कृष्णवेद से कार्यपरत्व इसका निराकरण हो रहा कि असौ इति वदितुम न शक्यम ऐसा अन्वय करिए असो यानि वह उपनिषदों से अधिगम्यमान असंसारी पुरुष ब्रह्म कर्मफल विलक्षण स्वतंत्र सिद्ध वस्तु के रूप में उपनिषदों से अधिगम्यमान नहीं है ये कहना किसी को भी संभव नहीं है उसका निषेध नहीं किया जा सकता का मतलब वो नहीं है ये नहीं कह सकते कार ब्रह्म नहीं है, नास्ति ऐसा नहीं ब्रह्म का अभाव नहीं है ब्रह्म है और है और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञात नहीं होता उपनिषदों से ही ज्ञात होता और उपनिषेद वेद है इसलिए उपनिषेदात्मक वेदभाग से अधिगम्यमान ब्रह्म होने से संपूर्ण वेद कार्यपरक ही है ये नहीं कहा जा सकता ये निकला यदि ब्रह्म न होता तो कह, एक बार कह भी सकते थे कि संपूर्ण वेद कार्य परक है लेकिन ब्रह्म है और वो अनन्या शेष है ऐसा ब्रह्म होते हुए उपनिषदों से अधिगम्यमान संपूर्ण वेद कार्य परक ही हैं ये नहीं कहा जा सकता और उपनिषदों में उसका भान न होने से ये जो कहा था उसका निराकरण करते हुए कहा जा रहा है असो नाधिगम्यते वितुम न शक्यम ऐसा अनु करना नाधिगम्यते हैं ना। नासो नास्ती वा वक्यम वितुम इसका अन्वय द्वितीय हेतु का खंडन करते हुए इस प्रकार करना कि असो न अधिगम्यते इति वा न शक्यम् असो यानी वह असंसारी आत्मा उपनिषदों से अधिगम्यमान पुरुष उपनिषदों से अधिगत नहीं होता है उपनिषदों से नहीं जाना जा सकता ये कहना किसी से भी संभव नहीं है शक्य नहीं है तो दूसरे हेतु का तस्य अभानत वेदांतु तस्ानात एक हेतु था ना इसका निराकरण हुआ वेदांत में तो उसका भान ही हो रहा है इसलिए अभान होने से कृष्ण वेद कार्यपरक है यह नहीं कहा जा सकता यह खंडन हुआ तीसरा है कार्यशेषत्वा तो कार्यशेषत्व का खंडन करते हुए ये कहा गया शुरू में कि अन्य नासो ना नास्ती इसके पहले है ना अन्य शेष विशेषण स्व प्रकरणस्थो अन्य तो अनन्यशेष है का अर्थ है अन्य नहीं है वो अन्य यानि कार्य और उसका अंग वेदांत से भास्मान ब्रह्म नहीं है वेदांत वेद्य ब्रह्म कर्म का अंग नहीं है ये निकलेगा अनन्य शेष शब्द का अर्थ अन्य शेष में अन्य का अर्थ है कार्य और उसका शेष यानी अंग और अनन्य का अर्थ निकलेगा अ का निषेध तो कर्मांग नहीं है ब्रह्म इसलिए कार्यशेषत्वात शेषत्वात ब्रह्मण कृष्ण वेद कार्य कार्य परक एव ये प्रतिज्ञा नहीं की जा सकती ये होगा तीसरे हेतु का खंडन तीसरे का खंडन करने के लिए अनन्य शेष ये विशेषण है और अनन्य शेषत्व को सिद्ध करने के लिए आत्मा का विशेषण है असंसारी ब्रह्म उत्पाद्यादि द्रव्य विलक्षण इन विशेषणों से आत्मा में अनन्य अनन्याशेषत्व सिद्ध होता है नहीं तो जो सोपाधिक आत्मा है कर्ता भोक्ता स्वरूप जो आत्मा है वह तो कर्मांग है कर्म का निर्वर्तक कर्तारूप अंग है और कर्म फल का अधिकारी है उसे तो कर्मांग कहा जाएगा लेकिन ये जो आत्मा है कर्मांग नहीं है वह कर्ता भी नहीं है भोक्ता भी नहीं है निरुपाधिक है असंसारी है ना करता भोक्ता आत्मा तो संसारी है तो इसलिए टीका में टीका लिखते हैं अन्य शेषत्वा असंसारी इत्यादि विशेषण आत्मा में अनन्या शेषत्व की सिद्धि के लिए असंसारी इत्यादि विशेषण भाष्य में भस्कर भगवान ने आत्मा के बताए हैं कि वह असंसारी है यानी कर्ता भोक्ता नहीं है कर्ता रूप होगा या भोक्ता रूप होगा तो कर्मांग होगा और फलात्मक भी नहीं है कर्म फलात्मक भी नहीं है इसके लिए कहा उत्पाद्यादि चतुर्विद द्रव्य विलक्षण है ऐसा आत्मा अन्य शेष है जो उपनिषदों से अधिगत हो रहा है निर्गुण निराकारात्मा तो इस प्रकार ये तीसरे हेतु का निराकरण करने लिए तो के लिए अन्य शेष ये विशेषण है और अनन्या शेषत्व की सिद्धि के लिए असंसारी इत्यादि विशेषण है आगे कहते हैं स यस नेतिमा इदी वाक्य उत्तर लिखते हुए टीकाकार कहते हैं नास्ति हेतु वेदातम सिद्धव हेत्वंतर आत्म स इति तो ये ब्रह्म का अभाव क्यों नहीं है नास्तित्वाभाव क्यों है यानी ब्रह्म की विद्यमानता ही क्यों है अभाव क्यों नहीं है इसमें ब्रह्म के नास्तित्व भाव में यानी अस्तित्व में नास्तित्व भाव का अर्थ है अस्तित्व अभाव का अभाव प्रतियोगी स्वरूप होता है तो ब्रह्म का ब्रह्म के नास्तित्व का अभाव का मतलब है ब्रह्म का अस्तित्व विद्यमानता तो ब्रह्म की विद्यमानता में एक हेतु बताया वेदांत मान सिद्धत्व वेदांत प्रमाण से सिद्ध होने से निश्चित होने से ब्रह्म के नास्तित्व का अभाव है यानी अस्तित्व है ब्रह्म विद्यमान है क्यों वेदांत प्रमाण सिद्ध होने से वेदांत प्रमाण से निश्चित होने से ब्रह्म है ये बताया गया तो वेदांत मान सिद्धत्व इस एक हेतु से जो ब्रह्म का अस्तित्व निश्चित हुआ उसी को और सुदृढ़ करने के लिए ब्रह्म के अस्तित्व को और दृढ़ करने के लिए हेतु बताया जा रहा है आत्मत्व आत्मत्वी तो एक है कि नास्तित्व भावे हेतु वेदांतमान सिद्धत्व उक्वा हेतुअतरम आत्मत्व आह तो आत्मत्व तो रूप दूसरा हेतु भी ब्रह्म के नास्तित्वा भाव में बताया जा रहा है इन्हें ब्रह्म के अस्तित्व को सुदृढ़ करने वाला आत्मत्वरूप हेतु भी बताया जा रहा है स एस इत्यादि वाक्य से तो स नेति नेति आत्मा इति आत्म आत्मशब्दात आत्मन प्रत्याख्यातुम अशक्यवात तो स एस नीति नेति इस वाक्यस्थ जो इति शब्द है नेति नेति में जो इति शब्द है ना वह इदम अर्थ है ये कहते हैं टीकाकार कि इति रिदम अर्थे लिखा है ना इति रिदम अर्थे यानी इति शब्द श्रुति स्थ इति शब्द इदम शब्द का समानार्थक है इदम अर्थ में है और इदम शब्द ग्राहक होता है दृश्य का विषय का अनात्म पदार्थ का उपाधि का तो आत्मा की जो भी दृश्य रूप उपाधि है उसका निषेध किया जा रहा है इति यानी दृश्य रूप उपाधि और न आत्मा नहीं है इदम न ईदम न नेति नेति का हुआ यह स्थूल शरीर रूप जो दृश्य है यह भी आत्मा नहीं है तो सूक्ष्म शरीर आत्मा होगा तो कहा इति शब्द का दूसरे इत, उस इति शब्द से उसको लेकर के न सूक्ष्म शरीर भी आत्मा नहीं है और इदम इति इति ये जो विप्सा है संपूर्ण दृश्य को लेने के लिए है तो तीसरी जो उपाधि है कारण उपाधि दो प्रकार की कार्य उपाधि है स्थूल कार्य सूक्ष्म कार्य वो दोनों भी आत्मा नहीं है ईदम होने से जो भी ईदम होगा वह दृश्य होगा वह आत्मा नहीं होगा तो स्थूल उपाधि भी ईदम है सूक्ष्म उपा, कार्य उपाधि भी ईदम है दृश्य है आत्मा तो दृष्टा है इसलिए वो आत्मा नहीं है तो कारण उपाधि जो अविद्या है के वो आत्मा होगा तो कहते वो भी आत्मा नहीं है इसलिए कि वो भी इदम है कारण उपाधि अविद्या भी वो भी दृश्य है साक्षी विद्या है साक्षी को दिखती है और जो भी दिखेगा दृश्य होगा वो आत्मा नहीं तो अविद्या भी दिखती है दृश्य है इदम है इसलिए आत्मा नहीं ऐसे नेति नेति से जितना भी इदम कोटि में आने वाला उपाधि वर्ग है समष्टिवेष्टि उसका निषेध करके श्रुति ने निरुपाधिक आत्मा का वर्णन किया निषेध मुख से कहा कि जो भी इदम है वह आत्मा नहीं और इन सब इदम के भाव तथा अभाव को देखने वाला प्रकृति तथा प्राकृत जगत के भावाभाव का जो साक्षी है भाव का भी और अभाव को भी इदम कोटि में आने वाले सभी कार्य कारणात्मक उपाधि के भावा भावाभाव को जो जानता है वो द्रष्टात्र है दृक्ए न तो दृश्यते वह आत्मा है दृष्टा इस रूप में बृहदारण्य उपनिषद का यह वाक्य आत्मा का प्रतिपादन करता है स एस नेति नेति आत्मा इस इति शब्द का अर्थ टीका में टीका करने ईदम बताया इति इदम अर्थ है तो श्रुति का अर्थ क्या निकलेगा तो आगे वाक्य अर्थ बताते हैं कि ईदम न ईदम न इति सर्वदृश्य निषेधे न यह आत्मा उपदिष्ट स ए स तो संपूर्ण दृश्य रूप उपाधिका निषेध द्वारा जिस आत्म स्वरूप का निरूपण हुआ वह आत्मा यह है यानी मैं है वो मय के रूप में ही ब्रह्म का ठीक ठीक निरूपण होगा तो उसमें आत्मत्व तो बताया गया ब्रह्म में जो निरुपाधिक ब्रह्म है वह ईदम नहीं है मैं है मैं का अर्थ आत्मा तो इस प्रकार ब्रह्म में आत्मत्व तो बताया गया और आत्मत्व तो होने से निराकरण उसका नहीं किया जा सकता उसका अभाव नहीं हो सकता अपने से भिन्न सब का तो अभाव हो सकता है लेकिन स्वयं जो आत्मा है उसका अभाव नहीं होता वह हेय और उपाधेय नहीं है अहेय है अनुपाधेय है तो इस प्रकार ब्रह्म के अभाव में ब्रह्म का आत्मा होना ये भी एक हेतु है ब्रह्म आत्मा होने से है नहीं ये नहीं कहा जा सकता अपने से भिन्न सब का तो निषेध किया जा सकता है नहीं है नहीं है करके लेकिन निषेध करने वाला स्वयं अपना निषेध नहीं कर सकता क्योंकि उस नि जो भी निषेध होता है वह निस्साक्षिक नहीं होता स साक्षिक होता है उसका कोई ना कोई साक्षी होना चाहिए तो साक्षी जो होगा वही तो आत्मा है और उस सब निषे सब के निषेध को देखने वाला सबके निषेध का जो साक्षी है उसका निषेध कौन देखेगा उसके अभाव को और बिना देखे बताएंगे तो अप्रामाणिक निषेध हो जाएगा प्रामाणिक निषेध होगा स साक्षी की और साक्षी एक है आत्मा तो उस साक्षीभूत आत्मा का निषेध नहीं हो सकता इसलिए वो नहीं है ये नहीं कह सकते उसके नास्तित्व भाव में ब्रह्म के नास्तित्वा भाव में एक हेतु है उसका आत्मा होना सर्वात्मत्व उसमें तो भाष्य में भी यही कहा जा रहा है कि स ए स् नेति नेति आत्मा आत्म शब्दात् आत्मनश प्रत्याख्यात्म अशक्यत्वात् ये एवं निराकर तस्व आत्मत्वात् यह कहा गया कि स ए स्नेति नेति इस वाक्य में जो आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ ब्रह्म के लिए वह बताता है कि ब्रह्म स्वरूप है और आत्म स्वरूप होने से आत्मा का प्रत्याख्यान यानी खंडन नहीं हो सकता अभाव नहीं बताया जा सकता क्योंकि कहते हैं आत्मा का खंडन करने के लिए जो जाएगा उसकी भी तो आत्मा यही है कहते ये ए व निराकर आत्मत्वात् जो निराकरण करता है उसकी यह आत्मा होने से आत्मस्वरूप होने से तो ये एवं निराकर तस्व आत्मत्वात आगे हैं इत्यादि नवतरण टीका में तो यहां तक तस्व आत्मत्वात यहाँ तक के ग्रंथ से तीन हेतुओं का निराकरण हुआ जो पांच हेतु बताए गए थे ना इन पांच हेतुओं में से कौन से हेतु को लेकर के संपूर्ण वेद को कार्यपरक मानना चाहते हो तो इन तीन हेतुओं को यदि हेतु में से किसको लेकर के कहोगे तो उनका तो निराकरण हुआ ये बता अब चतुर्थ जो हेतु है उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है चतुर्थ हेतु है कार्य शेषत्वा तो हा लोक सिद्धत्वात् चौथा हेतु है और पांचवा है मानांतर विरोधात तो लोक सिद्धत्वात ए जो चतुर्थ हेतु है इसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है ननु इत्यादि से तो ननु का अवतरण है टीका में चतुर्थम शंकते ननु आत्मा अहम इति तो चतुर्थम हेतु आशंकते ऐसा लगाना चौथे हेतु की आशंका की जा रही है चतुर्थम शंकते तो नु आत्मा अहम प्रत्यय एव विज्ञायते इति अनुपपन्नम्। ये जो कहा आत्मा का एक विशेषण दिया उपनिषद नू में एकदम यो असो उपनिषद एव अधिगत ये विशेषण बता रहा है कि आत्मा उपनिषद में उपनिषदों से ही जाना जाता है उपनिषद प्रमाण गम्य है इस विशेषण की असिद्धि की आशंका की जा रही है उसे लोक सिद्ध बता करके लोक यानि लौकिक प्रमाण और लौकिक प्रमाण का ही विषय आत्मा को दिखा करके वेद जो लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय होगा वह फिर उपनिषदात्मक वेद का विषय नहीं बनेगा जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से नहीं जाना जा सकता वही वेद से जाना जाता है वेद प्रमाण का विषय माना जाता है उसी को जो प्रत्यक्षादि का विषय नहीं होता और आत्मा उपनिषद का विषय तब हो पाएगा जब प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बनेगा और वेद को प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य है ऐसी आशंका की जा रही है अपने आत्मा को प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य है आत्मा इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी करते हैं ननु इत्यादि से कि ननु आत्मा अहम प्रत्यय विषयवात इति अनुपन्नम आत्मा उपनिषत्सु एव विज्ञाते ऐसा जो आप वेदांतियों का कहना है यह अनुपन्न याने असिद्ध है उपन्न का अर्थ होता है सिद्ध और अनुपन्न का अर्थ है असिद्ध तो आत्मा उपनिषदिक गम्य है ये जो आपका कथन है यह असिद्ध है वेदांति का कहना क्यों असिद्ध है तो प्रभाकर के अनुयायी कहते हैं कि आत्मा अहम प्रत्यय विषय होने से अहम प्रत्यय है लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण और अहम प्रत्यय का विषय जो बनेगा उसे कहा जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण का ही विषय लौकिक प्रमाण का विषय तो मैं मैं इत्याकारक जो अनुभव हो रहा है अविद्या अवस्था में उसका विषय कौन बन रहा है आत्मा ही तो बन रहा मैं यानी आत्मा तो अहम प्रत्यय है अहम इत्याकारक वृत्ति और उसका विषय आत्मा होने के कारण इसे माना जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य इसलिए उसे प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होने से उपनिषदों से ही जाना जाता है उपनिषद से अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण से नहीं जाना जा सकता ये कहना गलत है अहम प्रत्य गम्य होने के कारण वह लोक प्रमाण सिद्ध हुआ लौकिक प्रमाण से सिद्ध हुआ और चौथा यही है लोक सिद्धत्वात सिद्धत्व हा तो इसलिए वो जो है अहम प्रत्यय गम्य हुआ ऐसा कह रहे हैं तो अहम प्रत्यय गम्य आत्मा होने के कारण लोक सिद्ध हुआ और जो लोक सिद्ध है लौकिक प्रमाण गम्य है उसे उपनिषद एक गम्य नहीं कहा जा सकता उपनिषदों से मात्र जाना जाने वाला नहीं कहा जा सकता तो इसलिए उपनिषद गम्यत्व आत्मा में असिद्ध है हा और वेदांत प्रमाण सिद्धत्व ये ब्रह्म के नास्तित्व अभाव में हेतु बताया था ना ब्रह्म का अभाव क्यों नहीं है तो कहा इसलिए कि वेदांत प्रमाण से गम्य है लेकिन वेदांत प्रमाण गम्य तो नहीं कहा जा सकता उसे इसलिए कि वो प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य है तो उपनिषदु एवं अधिगम्य थे ये असिद्ध हुआ और लोक प्रमाण सिद्ध है इसलिए हम कहते हैं कि कर्म कांड तो कार्यपरक ही है उपनिषद भी कर्म के द्वारा प्रतिपाद्यमान जो कर्म है कर्म कांड के द्वारा प्रतिपाद्यमान जो कर्म उसी के शेष को बताने वाले हैं इसलिए संपूर्ण वेद कार्यपरक है ये मानना ठीक है क्योंकि ब्रह्म सबकी आत्मा है कहते हो और वह आत्मा अस्मत् प्रत्यय गम्य है अहम प्रत्यय गम्य है यानि लौकिक प्रमाण गम्य है तो लोक सिद्ध हुआ तो लोक आत्मन कृष्ण वेदस्य, यानी आत्मन हा, लोक सिद्धवात्त कृष्ण वेदस्य से कार्यपरत्व वैम ब्रूम ऐसा यदि कहना चाहते हैं प्रभाकर के अनुयायी तो इसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है ये पहले चौथे का अनुवाद हुआ ये अब न इत्यादि से निराकरण है न इत्यादि का अवतरण है टीका में आत्मनो अहंकारादि साक्षित्व न अहंधी विषयत्व निरस्तवात न लोकसिद्धता इत्याह नेति तो कहते हैं आत्मा अहंकारादि का साक्षी होने से तो आत्मनो अहंकारादि साक्षित्वेन अहंकारादी विषयत्वस्य विषय तो विषयत्वस्य अषय ऐसा लगाना न लोकसिद्धता, ऐसी प्रतिज्ञा करना की आत्मन न लोकसिद्धता, सिद्धता आत्मा में लोक सिद्धत्व नहीं है लोक यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धत्व नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य तो नहीं है आत्मा में क्यों तो कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कह रहे हो अहम वृत्ति को और उस अहम वृत्ति की विषयता का आत्मा में निषेध है ये कह रहे हैं विषयत्वस्य अने आत्मन अहंधी विषयत्व से निरस्तत्वात् ऐसा अनु करना कि आत्मा में अहंधी विषयत्व का निराकरण होने से आत्मा को लोक सिद्ध नहीं कहा जा सकता तो आत्मा में अहंधी विषयत्व का निराकरण क्यों हुआ तो कहते इसलिए कि वह अहम धी का भी विषय साक्षी है दृष्टा है जो अहम वृत्ति को प्रकाशित कर रहा है वह अहम वृत्ति का विषय नहीं बनेगा प्रकाशनी होगा तो आत्मा अंतकरण तथा अंतकरण की समस्त वृत्तियों का साक्षी है ना आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह समस्त अंतकरण वृत्तियों का साक्षी होने से अंतकरण की ही एक वृत्ति विशेष है अहम ये वृत्ति वह भी अंतकरण की ही एक वृत्ति विशेष होने से उसका भी साक्षी आत्मा है इसलिए वह अपने साक्ष्य अहम वृत्ति का विषय नहीं होगा उसमें अहम वृत्ति विषयत्व का भी निराकरण होगा इसलिए कहा अहंकारादि साक्षित्व न अहंकारादि में आदि शब्द से बाकी वृत्तियां लेना अहंकार से लेना अहम वृत्ति को अहम वृत्ति और आदि शब्द से इच्छा द्वेष सुख दुख आदि जो वृत्तियां अंतकरण की उन सब वृत्तियों का साक्षी आत्मा होने से आत्मा में अहंध ही विषयत्व का निराकरण हो गया क्योंकि आत्मा वृत्ति अहंधी यानी अहम वृत्ति भी यानि अहंकार भी आत्मा का वेद्य होने से वह अपना विषय आत्मा को नहीं बना पाएगा अपने प्रकाशक आत्मा को अपनी अपना विषय नहीं बना पाएगी अहमधि यानी वृत्ति इसलिए अहम प्रत्यय विषय आत्मा नहीं रहा न होने से उसे लोक सिद्ध नहीं कह सकते आत्मा को तो ये जो चौथा हेतु था लोक सिद्धत्वात कृष्ण वेदस्य से कार्य परत्व तो चौथा हेतु भी सिद्ध नहीं हो पाया उसका भी निषेध हुआ इस अभिप्राय से कहा कि न तत्साक्षित्वेन न प्रत्युक्तवात तत्साक्षित्व न मैं तत्शब्द से लेना अहम प्रत्यय को तत्साक्षी में तत् अर्थ है अहम प्रत्यय तो तत्साक्षित्वेन का निकलेगा अहम प्रत्यय साक्षित्वेन आत्मा अहम प्रत्यय का साक्षी होने से प्रत्युक्तत्वात्न अहम प्रत्यय विषयत्व से प्रत्युक्तत्वात् आत्मा में अहम प्रत्यय विषयत्व का प्रत्याख्यान हुआ खंडन हुआ निषेध है सिद्ध नहीं होगा अस्मत् प्र, अहम प्रत्यय विषयत्व आत्मा में प्रत्याख्यात है प्रत्याख्यात का अर्थ होता है निशिद्ध, ठंडित, उसका खंडन है क्यों खंडन होता है इसलिए कि अहम प्रत्यय का साक्षी है आत्मा जिस अहम प्रत्यय का साक्षी है आत्मा उस अहम प्रत्यय का विषय नहीं बनेगा वेद्य नहीं बनेगा अतः लोक सिद्ध है आत्मा यह नहीं कह सकते ओ, तो लोक सिद्ध न होने से उपनिषद एक गम्य सिद्ध होगा तो उपनिषद एक गम्य आत्मा है यह जो विशेषण पहले बताया था वो उचित ही है अब न अहम प्रत्यय विषय कर्तृ व्यतिकेण तत्साक्षी इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल ओम पू